धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनीया मातृशक्ति कठोपनिषद की कथा में आज पांचवी कथा होगी कठ ऋषि यमाचार्य के माध्यम से बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान नचिकेता को देते हुए हम सभी को प्रदान कर रहे हैं नचिकेता से तीन वर मांगने के लिए कहा गया था उसमें उसने पहला और दूसरा वर मांग लिया था और वह यमाचार्य ने पूरा भी कर दिया जब तीसरा वर नचिकेता ने मांगा था तो यमाचार्य उसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने निश्चय किया और बहुत सारे प्रलोभन उसके सामने उपस्थित किए परंतु एक भी प्रलोभन उसको अपने निश्चय से डिगा नहीं पाया और अंत में उसने यही कहा था कि ये सारे सांसारिक भोग पदार्थ जो भी आप मुझे देना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सारे पदार्थ ले ले, लेकिन तीसरे वर में जो उसने प्रश्न किया था कि मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है वह कहाँ जाता है कैसी उसकी गति होती है अथवा कैसे उसका कल्याण हो सकता है इन प्रश्नों को मत पूछो और उसके बदले में तू जो चाहे मांग ले लेकिन नचिकेता ने ऐसा स्वीकार नहीं किया और तब यमाचार्य को यह निश्चय हो गया कि यह वास्तव में आध्यात्मिक जिज्ञासु है ज्ञान का पिपासु है और यह उस आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करने का अधिकारी है तो अब उन्होंने अपना आध्यात्मिक उपदेश देना प्रारंभ किया पीछे तक हमने प्रथम वल्ली जिसमें कि 29 श्लोक आए हुए हैं वो हमने देख लिए थे विचार कर लिया था उन पर आगे आज द्वितीय वल्ली प्रारंभ हो रही है इसमें छह वल्लियां हैं सब मिला करके तीन वल्लियां प्रथम अध्याय में हैं और तीन द्वितीय अध्याय में तो आगे यमाचार्य कहते हैं कि अन्य श्रेयो अन्यद उद प्रेय ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनितः तय श्रेय आददान से साधुवती हियते अर्था यऊ प्रेयो व्रणीते अर्थात इस संसार में जब मनुष्य आता है मनुष्य का शरीर उसको मिलता है जीवात्मा को तो उसके सामने दो प्रकार के मार्ग परमात्मा उपस्थित करता है वो दो प्रकार के मार्ग एक श्रेयो मार्ग और एक प्रेय मार्ग इसी को हम श्रेय और प्रेय कह देते हैं मूल शब्द हैं ये श्रेयस और प्रेयस और ये दोनों शब्द इनका प्रयोग जब दो में से किसी एक को छाटते हैं जिसको हम कम्परेटिव डिग्री कहते हैं उनमें इनका प्रयोग होता है तो श्रेय का अर्थ है कल्याणकारी लेकिन दो पदार्थ कल्याणकारी हैं उनमें से जो अधिक है उसे कहेंगे श्रेय और दो पदार्थ दो मार्ग दो वस्तुएं प्रिय हैं लेकिन जो अधिक प्रिय हमें लगता है उसे कहते हैं प्रेय तो कहने का तात्पर्य दो मार्ग यमाचार्य बता रहे हैं और उन दोनों मार्गों में कुछ कल्याणकारित्व भी छिपा हुआ है और प्रियता भी है लेकिन कल्याण की दृष्टि से तुलना करेंगे तो दोनों में अधिक कल्याण का मार्ग भिन्न है और प्रियता की दृष्टि से तुलना करेंगे तो दोनों में एक ऐसा मार्ग है जो अधिक प्रिय लगता है हमें लेकिन दोनों भिन्न भिन्न हैं। अन्य श्रेय अन्य प्रेय प्रिय भिन्न है और श्रेय भिन्न है तो अन्य श्रेयो अन्य दैव प्रेयस ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीत और ये दोनों ही मार्ग पुरुष को जीवात्मा को नानार्थे भिन्न भिन्न प्रयोजन के लिए बांधते हैं सिनीतः कहते हैं बांधने के लिए अर्थात श्रेय मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी उसमें लाभ समझता है उसको लाभ का पता चलता है तो वह उसमें बंध जाता है अर्थात वह श्रेय मार्ग भी उसको आकर्षित कर लेता है लेकिन दूसरा व्यक्ति वह प्रेय मार्ग की तरफ जा रहा है और प्रिय मार्ग भी उसको बांधने वाला है लेकिन इन दोनों मार्गों में जो श्रेय मार्ग का चयन करता है वह क्या कैसा होता है और जो प्रिय मार्ग का चयन करता है उसको क्या उपलब्धि होती है ये अगली पंक्ति में बता रहे हैं कि तय श्रेय आददान से साधु भवती अर्थात जो श्रेय मार्ग का चयन करता है जो उसका ग्रहण कर लेता है उसका साधु भवती कल्याण हो जाता है वह पूर्ण कल्याण को प्राप्त कर लेता है और दूसरा हियते अर्थात यऊ प्रेयो जो प्रयोग मार्ग का वर्णन करता है उसका चयन करता है वह अर्थात हियते वह मुख्य प्रयोजन से हीन हो जाता है से वंचित हो जाता है और मुख्य प्रयोजन क्या है पूर्ण दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख की प्राप्ति यही है सबका प्रयोजन हम चाहे उसको समझ पाए या न समझ पाए लेकिन हमारी प्रत्येक क्रिया हमारा प्रत्येक व्यवहार प्रत्येक आचरण यही संकेत दे रहा है कि हम दुखों से दूर हटना चाहते हैं और नित्य सुख को प्राप्त करना चाहते हैं और दुखों से थोड़ा हटना नहीं चाहते पूर्ण निवृत्ति चाहते हैं हम दुखों से तो उस लक्ष्य से वह व्यक्ति जो प्रेय मार्ग का वर्ण करता है वह उससे वंचित हो जाता है आगे बता रहे हैं कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य तौ तीत्य विनक्ति धीर श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो व्रणीते प्रेयो मंदो योग क्षेमा व्रणीते कि श्रेय और प्रेय श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतः ये दोनों ही मनुष्य को प्राप्त हो रहे हैं अर्थात प्रत्येक मनुष्य के लिए जीवन में समान अवसर मिला हुआ है वह चाहे इस मार्ग का वर्ण करे चाहे इस मार्ग का वर्ण करे ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने कोई पक्षपात किया है कि किसी को श्रेय मार्ग प्राप्त करने के अवसर दे दिए हैं और किसी के अवसर छीन लिए हैं ऐसा नहीं ये दोनों ही मार्ग हर किसी को प्राप्त होते हैं सभी को उपलब्ध हैं और इन्हीं को महर्षि व्यास ने योग दर्शन में जहां चित्त के प्रवाह की बात आई वहां उन्होंने भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता वर्णन किया है कि ये चित्त एक नदी के रूप में उसका आलंकारिक वर्णन किया कि चित्त एक नदी है और ये नदी कैसी है नदी के दो प्रवाह हैं और एक प्रवाह कल्याण की ओर जा रहा है और दूसरा प्रवाह हमें बंधन की ओर पाप की ओर ले जा रहा है अब ये हमें निश्चय करना है कि हम किस प्रवाह का किस प्रवाह की ओर चित्त को बहाएं किधर की ओर चित्त को ले जाएं ये हमें निश्चय करना है तो ऐसे ही यमाचार्य भी नचिकेता से कह रहे हैं कि श्रेय और प्रेय मार्ग ये हर किसी को उपलब्ध है सभी को प्राप्त है समान रूप से तो श्रेयश्च प्रेयच्च मनुष्यम एक तु तो संपरीत्य विनक्ति धीर लेकिन जो धीर पुरुष होता है जो विवेकशील पुरुष होता है वह इन दोनों मार्गों पर विचार करता है इनकी विवेचना करता है विभिनक्ति इनको अलग अलग करके देखता है और होता ही है लोक में हमारे सामने जब कई विकल्प उपस्थित होते हैं कोई कार्य करने के लिए किसी वस्तु को खरीदने के लिए कहीं भी जहाँ चयन करने का अवसर आता है तो उस समय हम दोनों पहलुओं पर दोनों विषयों पर पूर्ण विचार करते हैं और अलग अलग करके उनको देखते हैं मिला करके नहीं कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा और ऐसा करेंगे तो क्या होगा ऐसे ही यहां पर धीर पुरुष के सामने भी श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग दोनों उपलब्ध हैं वह दोनों पर विचार करता है विवेचन करता है दोनों के गुण और दोनों के दोष पर विचार करता है और देखता है किस में दोष अधिक हैं और किस में गुण अधिक हैं। तव तो संपरीत्य विभिन धीर श्रेय मार्ग को कल्याण का मार्ग कहते हैं और प्रेय मार्ग सांसारिक वैभव सुख संपत्ति जितने भी इंद्रियों के विषय हैं ये इनको प्राप्त करने का मार्ग कहा जाता है अर्थात बहुत से व्यक्ति संसार के मार्ग को भौतिक सुख सुविधाओं को अपनाने का रास्ता चुनते हैं और उनकी पहुंच कहाँ तक होती है वो जब विचार करते हैं तो अधिक से अधिक परलोक तक का विचार कर लेते हैं कि इस जन्म में हम ऐसी ऐसी सुविधाओं को प्राप्त करेंगे और इसके बाद ऐसे कर्म करेंगे तो हमें अगला जन्म ऐसा मिलेगा ऐसे कर्म करेंगे तो ऐसा जन्म मिलेगा बस यहीं तक पहुंच हो पाती है लेकिन एक कुशल व्यापारी को देखिए कि कोई व्यापारी अपनी यदि एक वर्षीय योजना बनाए और एक वर्ष का ही विचार करे उसको लेकर के अपने व्यापार को खड़ा करे तो उसको हम बुद्धिमान व्यापारी नहीं कहते जो आगे दूर तक की सोच करके पंचवर्षीय योजना दस वर्षीय योजना जब यहां तक विचार करके अपने कार्य की योजना बनाता है प्रारंभ करता है तो हम उसको बुद्धिमान व्यापारी कहते हैं ऐसे ही यहां पर जो धीर पुरुष जो विद्वान पुरुष जो केवल परलोक को ही नहीं देख रहा है जो और आगे तक की देख रहा है दूर तक की देख रहा है कि ठीक है मुझे अगला जन्म मिल जाएगा फिर क्या होगा फिर और मिलेगा फिर क्या होगा ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा उसकी दृष्टि वहां तक जाती है लेकिन हमारी दृष्टि सामान्य रूप से केवल दूसरे जन्म तक जाती है आपने संभवतः किसी को ऐसा कहते नहीं सुना होगा कि मैं ये कर्म इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे तीसरे जन्म में ऐसी ऐसी सुख सुविधाएं ऐसा शरीर ऐसी इंद्रियां चाहिए सुना है कभी नहीं केवल हम दूसरे जन्म तक पहुंच पाते हैं अधिक से अधिक तो यहां धीर पुरुष विचार कर रहा है दोनों को अलग अलग करके देख रहा है और श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो व्रणीते अब इन दोनों में से जो धीर पुरुष है विद्वान है वह प्रेयस की अपेक्षा श्रेय मार्ग का वर्ण करता है और प्रयो मंदो योग क्षेमा व्रणीते और जो मंद है थोड़ा विचार करने में निर्बल है कमजोर है नहीं विचार कर पा रहा है ऐसा व्यक्ति उसको मंद कहा है ऋषि ने कि वह योग क्षेम को देखते हुए प्रेय मार्ग का वर्ण करता है योग और क्षेम आपने जीवन बीमा निगम का लोगो देखा होगा क्या लिखा रहता है उस पर एलआईसी का योग क्षेम वहामी अहम अर्थात कंपनी ये कह रही है कि मैं आप सब लोगों का योग और क्षेम दोनों को करती हूं तो योग क्या है जोड़ना इकट्ठा करना और क्षेम क्या है उसकी रक्षा करना वह हमारे धन को इकट्ठा करती है और समय आने पर उसका रक्षण करके हमें प्रदान करती है उसको सुरक्षित रखती है तो ऐसे ही संसारी पुरुष वो देखता है कि मेरा जीवन कैसे चल पाएगा मुझे भोजन चाहिए मुझे वस्त्र चाहिए मुझे मकान चाहिए अनेक प्रकार की भोग्य सामग्री चाहिए तो उनको जुटाने में उस तरफ बढ़ता है वो और फिर उसकी रक्षा की चिंता फिर उसका रक्षण करता है कहीं मैंने जो अर्जन किया है ये नष्ट न हो जाए तो योग और क्षेम इन दोनों पर विचार करता हुआ वह प्रेय मार्ग का वर्ण करता है लेकिन ऋषि को ये मंजूर नहीं है वो प्रेय मार्ग का निषेध नहीं कर रहे लेकिन प्रेय मार्ग को लेकर के और जो परमात्मा के कर्म फल व्यवस्था के अनुसार हमारे पुरुषार्थ के अनुसार हमने जो भी कुछ उपलब्ध किया है जो हमें प्राप्त हुआ है न्यायपूर्वक धर्म पूर्वक अब हमें उसको श्रेय मार्ग पर लगाना है और प्रेय मार्ग को वर्ण करते हुए श्रेय मार्ग का वर्ण करना है लेकिन हम यदि केवल प्रेय मार्ग केवल सांसारिक के सुख सुविधाओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं तो ऋषि ऐसे पुरुष को मंद कह रहे हैं वह मंद बुद्धि का है विचारशील नहीं है तो श्रेयो ही धीरो अभिप्रेय सो व्रणीते प्रेय मंदो और परमात्मा परमात्मा हमारे लिए प्रत्येक समय दोनों मार्ग दे रहा है और साथ में ये भी कह रहा है पुरुषार्थ करने की क्षमता भी हमें उसने दी है और कहता है कि पूर्ण पुरुषार्थ कर और पुरुषार्थ करने के बाद मैं तेरे पीछे बैठा हुआ हूँ तेरी सहायता करने के लिए तैयार हूँ कहीं तुझे बाधा नहीं आने दूंगा जैसे कोई बच्चा किसी चट्टान पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है पिता उसके पास में बैठा हुआ है और पिता ने कहा बच्चा बोला कि मैं चट्टान पर चढ़ूंगा पिता ने कहा ठीक है चढ़ जाओ वह चढ़ने का प्रयास कर रहा है चढ़ता है बार बार गिर जाता है वह कह रहा है पिताजी कि मैं तो गिर रहा हूं मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ पिता कहता है कि प्रयास करो और अधिक प्रयास करो वह और अधिक प्रयास करता है और अधिक पुरुषार्थ करता है लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पाई और बच्चा कहता है हार करके कि पिताजी आपने कहा पुरुषार्थ करो मैंने तो पूरा पुरुषार्थ कर लिया लेकिन मैं तो इस चट्टान पर चढ़ ही नहीं पा रहा हूं आपका कहना गलत है आप कह रहे हैं पुरुषार्थ करो तो यह सफलता मिल जाएगी लेकिन मुझे तो नहीं मिल रही मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं तो पिता ने कहा अभी तुमने पूर्ण पुरुषार्थ नहीं किया है बच्चा कहता है मैं आपके सामने आप स्वयं देख रहे हैं मैंने सारी ताकत लगा दी अपनी कोई भी बल मेरे अंदर शेष नहीं रहा जितना भी बल मेरे अंदर है पूरा प्रयोग मैंने कर लिया और आप कहते हैं कि पुरुषार्थ में कमी है अभी पिता ने कहा कि पुरुषार्थ में कमी इसलिए है कि एक कार्य तू और भी तो कर सकता था और वो कार्य है कि तू मुझसे भी तो कह सकता था कि हे पिताजी आप थोड़ा सा हाथ लगा दीजिए मैं इस पर चढ़ना चाह रहा हूं चढ़ नहीं पा रहा हूं तो मैं तुझे हाथ लगा के चढ़वा देता लेकिन तूने मुझसे नहीं कहा यह तेरे अंदर पुरुषार्थ की अभी कमी है ऐसे ही परमात्मा कहता है कि पहले अपना सारा पुरुषार्थ करो जो भी बल सामर्थ्य बुद्धि ज्ञान हमारे पास में है हम पूरा प्रयोग करें और उसके बाद हमें परमात्मा से प्रार्थना करने का अधिकार प्राप्त होता है अब हम प्रार्थना करें परमात्मा अवश्य पूरी करता है वो है ही इसीलिए तो यहाँ पर भी श्रेय मार्ग पर भले ही उसको ऋषि ने कम प्रिय कहा है लेकिन जब उसके लाभ का पता चलता है धीर पुरुष को वो क्यों वर्ण कर रहा है वो इसीलिए वर्ण कर रहा है अब उसको वो अधिक प्रियता दिखाई दे रही है और उसे लगता है कि मेरे जीवन का कल्याण इसी मार्ग से होगा वह उसका वर्ण कर लेता है और ऐसा ही यमाचार्य नचिकेता के अंदर भी वह बात देख रहे हैं वह उसकी बुद्धि को परख रहे हैं और वो जान गए हैं। और आगे प्रशंसा करते हुए उससे कहते हैं कि सत्व प्रियान प्रिय रूप कामान अभिध्यायन नचिकेतोत्यसाक्षी नैताम श्रृंकां विमय अवाप्तो यस्याम मज्जंती बहवो मनुष्य कि हे नचिकेता मैंने तेरे सामने मार्ग के बहुत सारे प्रलोभन उपस्थित किए थे प्रियान कामान, बहुत सारी कामनाएं मैंने तेरे सामने प्रस्तुत की थी लेकिन तूने विचार करते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए नचकेत अत्यसाक्षी ही तू ने उन सबको त्याग दिया अर्थात ये बहुत बड़ी बात है कि संसार का आकर्षण हमें अपनी ओर खींच रहा है और हम संसार के आकर्षण में न फंसते हुए हमें वास्तविक जो कल्याण है हमारा जो वास्तविक हमारा लक्ष्य है जिससे हमारी स्वाभाविक कामना पूरी होती है हम जब उस रास्ते को पकड़ते हैं तो हम बहुत उच्च कोटि के मानव बन जाते हैं और वह गुण मुझे तेरे अंदर दिखाई दे रहा है और कहते हैं आगे के नईताम श्रृंकाम वित्तमयी अवापत ये धन ये एक बेड़ी है ये जंजीर है श्रृंका कहते हैं जंजीर के लिए बेड़ी के लिए और कैसी है ये श्रृंका वित्तमयी है धन से युक्त है सांसारिक वैभव से सुख वैभव से सुख सामग्री से युक्त है और इस जंजीर में लोग बंध जाते हैं इस बेड़ी में ज... अपने को जकड़ लेते हैं लेकिन तूने इस जंजीर को स्वीकार नहीं किया नैताम नईताम श्रृंका वित्तमय अवाप्तः मज्जंती बहुव मनुष्यः जिसमें बहुत सारे लोग निमग्न हो जाते हैं डूब जाते हैं संसार के सुख सामग्री में अपना सारा जीवन बिता देते हैं और लोक परलोक की बातों का चिंतन करने का उनको ध्यान ही नहीं आता या यूं कहें कि अवसर ही नहीं उपलब्ध हो पाता है उनको लेकिन तूने तेरे सामने तो सब कुछ था और बड़ी सरलता से तू उनको अपना सकता था क्योंकि मैं देने वाला तू ग्रहण करने वाला और मैं अधिकारी हूं देने का लेकिन तूने उनको ठुकरा दिया तूने उस जंजीर को स्वीकार नहीं किया है आगे अब जो दो मार्ग उन्होंने बताए श्रेयो मार्ग और प्रेय मार्ग तो हम लोक में यह भी देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के मार्ग हमें लोग बताते हैं और साथ में ये भी कह देते हैं कि इन मार्गों में से चाहे जो मार्ग पकड़ लो जा सब एक ही दिशा की ओर रहे हैं ये बहुत सुनने में आता है कि चाहे किसी रास्ते को पकड़ लो पहुंचना उसी जगह पर है लेकिन यमाचार्य बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात को रख रहे हैं कि दूरम एते विपरीतें विशूचि अविद्या या च विद्ये तिज्ञाता विद्याभीपनम न चिकेत सम मन्ये नत्वा कामा बहव अलोलपंत कि ये जो दोनों मार्ग हैं श्रेयो मार्ग और प्रयोग मार्ग पहली बात तो ये दूर दूर हैं लेकिन दूर दूर में भी हमें संदेह होता है जैसे रेल की दो पटरियां हैं चिपकी हुई तो नहीं है आपस में हैं तो दूर दूर लेकिन फिर भी एक दिशा की ओर जा रही है क्या ऐसे हैं ये दोनों मार्ग कहा नहीं दूसरा विशेषण दिया विपरीते ये विपरीत हैं जैसे हम यहां से अगर रुड़की को जाना चाहेंगे तो दूसरी दिशा की बस पकड़ेंगे हरिद्वार को जाना चाहेंगे तो दूसरी दिशा की बस पकड़ेंगे ऐसा तो नहीं है कि दोनों में से कोई भी दिशा पकड़ लो पहुंच हरिद्वार ही जाओगे या पहुंच रुड़की ही जाओगे ऐसा नहीं तो यहां दोनों प्रकार के ये मार्ग विपरीत हैं। एक इधर को जा रहा है एक दूसरी दिशा की ओर जा रहा है और उसी को स्पष्ट किया विशुची विषूची का अर्थ है जिनकी दिशा विरुद्ध जा रही है एक दूसरे के प्रति तो दूरम एते विपरीते विशुचि और इन दोनों मार्गों को दो शब्द और दिए कि अविद्या याच विद्या इति ज्ञाता अर्थात एक मार्ग अविद्या का मार्ग है और दूसरा मार्ग विद्या का मार्ग है यहां अविद्या से तात्पर्य विद्या का अभाव नहीं अपितु मिथ्या ज्ञान एक तो होता है विद्या का बिल्कुल न होना विद्या का अभाव जैसा कि हम जड़ पदार्थों में देखते हैं लेकिन हम जीवात्मा के साथ जब विद्या का प्रयोग करते हैं वह तात्पर्य है ज्ञान तो हो रहा है जानकारी तो हो रही है लेकिन वह जानकारी उल्टी हो गई है गलत हो गई है मिथ्या हो गई है, उसको अविद्या कहते हैं तो एक अविद्या का मार्ग है मिथ्या ज्ञान का मार्ग है वह हमें विद्या की प्राप्ति नहीं हो पाती है क्योंकि संसार के पदार्थ हमें ज्ञान नहीं दे पाते और दूसरे को कहा गया विद्या वह विद्या का मार्ग है तो अविद्या याच विद्य ज्ञाता और विद्या नचिकेतसम मन्ये और हे नचिकेता मैं तुझे विद्या का अभीपसु विद्या को प्राप्त करने की इच्छा वाला मैं ऐसा तुझे मान रहा हूं क्योंकि मैंने सारे लक्षण तुझ में देख लिए हैं तेरा पूरा मैंने परीक्षण कर लिया है और तू वास्तव में उस विद्या का अभिलाषी है मैं ऐसा मान करके ही ये सारी बातें बता रहा हूँ और नत्वा कामा बहुब अलोलुपंता बहुत सारे काम बहुत सारी इच्छाएं बहुत सारे पदार्थ मैंने तेरे सामने उपस्थित किए लेकिन एक भी कामना ने तुझे लोलुप नहीं किया तू उन कामनाओं में अपने को नहीं फंसा पाया इसलिए मैं मान रहा हूँ ऐसा कि तू वास्तव में उस विद्या का अभिलाषी है अब जो प्रेय मार्ग की ओर चलते हैं लोग जो केवल संसार को ही अपना उद्देश्य बना कर के और अपने जीवन के सारे कार्यों को कर रहे हैं उनके लिए आगे ऋषि ने कहा कि अविद्याम अंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मनम दंद्रम्यमाण पर्यती मूढ़ा अंधे नियमाना नीयमाना यथांध अर्थात जो व्यक्ति इस प्रेय मार्ग में इस अविद्या के मार्ग में चल रहे हैं और अविद्या के मार्ग में चल रहे हैं लेकिन साथ में एक और भी ऐसी स्थिति उन्होंने बना रखी है कि वो ये भी मान रहे हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं स्वयं धीरा पंडितम मन ने माना स्वयं को धीर और पंडित माने बैठे हैं जैसे आपने एक शेर सुना होगा कि है वो रहम और बख्शने के काबिल है वो रहम और बख्शने के काबिल जो अपनी खता को खता मानता है लेकिन उस मरीज का है क्या ठिकाना जो मर्ज ही को दबा जानता है यहां हमने सुख की प्राप्ति की कामना को लेकर के और संसार का मार्ग पकड़ा और संसार का मार्ग पकड़ कर के साथ में यह भी मान लिया कि यह संसार के पदार्थ मुझे सुख की प्राप्ति करा देंगे अर्थात जो मर्ज है जो बीमारी है हमने उसी को औषधि मान लिया तो स्वयं धीरा पंडितम मन्य माना अब उनको कौन समझाए क्योंकि वो कहते हैं हम तो सब कुछ जानते हैं हमें बताने की आवश्यकता नहीं है अपना ज्ञान आप अपने पास रखिए तो ऐसे लोगों को परमात्मा भी नहीं समझा सकता ब्रह्मा भी तम न रंजयति। परमात्मा भी क्योंकि परमात्मा तो सदा प्रयास कर ही रहा है वो भी नहीं समझा सकता उनको तो अविद्याम अंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडितम मन्य माना दंद्रम्य माणा पर्यंती मूढ़ा और वह मूढ़ अवस्था में जा रहे हैं बार बार कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं कभी ऐसी विधि अपनाते हैं कभी दूसरी विधि अपनाते हैं और ठोकरें खाते हैं बार बार उठते हैं फिर चलते हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर पाते इधर उधर घूम रहे हैं मूढ़ अवस्था में दंद्रम में माड़ा हाँ पर्यंती मूढ़ा और आगे एक बहुत ही एक उपमा दी है उन्होंने कि अंधे नहीं नियमाना यथा कि जैसे कोई नेत्रहीन पुरुष रास्ते पर चल रहा है और उसने अपना एक सहायक ढूंढा और सहायक कैसा ढूंढा उसके भी नेत्र नहीं थे अर्थात प्रेय मार्ग पर चलते हुए हमने अपना सहायक बनाया अविद्या के लिए अविद्या तो स्वयं ही मिथ्या ज्ञान है वो हमारी क्या सहायता कर पाएगी तो अंधे नहीं व नियमाना यथान जैसे अंधे की सहायता लेकर के कोई अंधा पुरुष अपनी यात्रा को पूरा करना चाह रहा है ऐसे ही हम भी अविद्या का सहारा लेकर के और ज्ञान के मार्ग को सुख के आनंद के मार्ग को प्राप्त करना चाह रहे हैं हे नचिकेता ऐसा संभव नहीं है और आगे कहते हैं कि न साम सांपरा प्रतिभाति बालम परमाद्यंतम विन मूढ़ अयम लोको नास्ती पर इति मानी पुनः पुनर्वशम आपद्य में के ऐसे लोग जो अविद्या के मार्ग पर चल रहे हैं उनको ऋषि ने एक शब्द बोला बाल बाल का अर्थ बालक अर्थात ज्ञानी जो नहीं होता है जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको बालक कहते हैं महर्षि मनु ने भी श्लोक दिया है अज्ञो भवति वही बालह पिता भवति मंत्र अर्थात जो अज्ञानी है वो बालक है और जो मंत्रदह जो ज्ञान का देने वाला है वो पिता है वो भले ही आयु में कम है यदि बालक भी हमें शिक्षा दे रहा है तो वह भी हमारे पिता के समान है और बड़ा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान नहीं है वो बालक के ही समान है तो अज्ञ भवती वही बाल पिता भवती मंत्रदह ऐसे यहाँ भी कहा गया कि न सांपराय प्रतिभाती बालम अर्थात उन बालकों को उन अज्ञानियों को सांपराय सांपराय का अर्थ है कि हमारी इस जीवन की यात्रा के बाद जो एक कल्याण की यात्रा होनी चाहिए जिसको देवयान मार्ग कहा है उपनिषदों में अर्थात देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग तो देवयान मार्ग श्रेयो मार्ग पित्रयान मार्ग प्रयो मार्ग जहां हम बार बार मरते हैं बार बार जन्म लेते हैं यह पितृयान कहा गया है तो साम साम्पराय जहां हमारा लक्ष्य पूरा होता है जहां हमें आनंद की प्राप्ति होती है वह स्थान उन बालकों को दिखता ही नहीं न साम सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म और उनके अंदर धन का मद चढ़ा हुआ है वो धन के मद में चूर हैं, धन के मद में मूढ़ बने हुए हैं और होता है ऐसा हमारे पास जब अधिक धन आता है तो हमें बड़ा गर्व होता है हम दूसरों से अपने को बहुत श्रेष्ठ मानने लगते हैं समाज में एक अपनी इमेज बनाते हैं धन के आधार पर और चाहते हैं लोग हमारा सम्मान करें तो प्रमाद्यंतम वित्त मोहिन मूढ़म ऐसे लोग प्रमाद करते हुए और उनके अंदर क्या होता है फिर कि अयम लोक नास्ती पर अर्थात यही लोक है बस और कुछ भी नहीं है ऐसी धारणा बन जाती है अयम लोको नास्ती पर यी अर्थात यही जीवन हमारा है यहां हम जितना वैभव भोग लेंगे बस वही हमारा है आगे किसने देखा है ऐसी मान्यता वाले भी बहुत से संसार में लोग मिल जाएंगे तो लोको मानी ऐसी मान्यता वाले उनके लिए क्या कहा कि पुनः पुनर्वशम देखा होगा प्रथम वल्ली में जब नचिकेता के पिता को क्रोध आया था तो क्या कहा था उन्होंने अपने बच्चे से कि जा मैं तुझे मृत्यु को सौंपता हूं तो मृत्यु शब्द पीछे आ चुका है उसी बात को यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि जो प्रमादी व्यक्ति हैं जो ये मानते हैं यही लोग हैं, दूसरा है ही नहीं वो समझ तो ऐसा ही रहे हैं लेकिन वो बार बार मृत्यु के वश में आते हैं अर्थात बार बार मेरे वश में आते हैं मृत्यु के वश में आते हैं उनका मृत्यु जन्म जन्म मृत्यु चलता ही रहता है तो ऐसा जो प्रेम मार्ग का वर्ण करने वाले उनकी यह स्थिति होती है और जो धीर पुरुष है वह उस प्रेयो मार्ग की कमियों को देखते हुए उसकी हानियों को देखते हुए विवेचना करते हुए वह श्रेय मार्ग का वर्ण करके और अपने लक्ष्य को पूरा करता है आगे ऋषि और भी आध्यात्मिक ज्ञान उसको देंगे उसे हम आगे देखेंगे आज यहीं विराम लेते हैं ओम श्याम